शांति शांति कृष्णयजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें प्रथम अध्याय का प्रथम बलि में 19वां मंत्र देख रहे थे ऐसते अग्निर्नचिकेत स्वर्गो यमृणता दरण एक अग्नि तवे प्रवक्ष्य जनास तृतीय वरं नचिकेतो वृणीशो भाष्य में ऐसे ते, ते हुआ था कुछ नहीं मंत्र में हे ते तेगर्ततुभ्यं अग्नि इस अग्नि को बर अर्थात बर ऋप में हे नचिकेत संबोधन करते हैं यह जो अग्नि हम अभी आपको बताया ये स्वर्गीय अर्थात स्वर्गाय हितमअर्थात तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये हित तो अर्थात इसका अनुष्ठान करने से स्वर्ग प्राप्ति होगी यम अग्नि बरम अवृिता प्रार्थितवानी द्वितीयन बरेन सो अग्निर्वरो दत्तोपसारो आप द्वितीय बरस में मांगे थे वो अग्नि हमने आपको कह दिया अस्मि अस्म अवृणता ये मंत्र में है उसका अर्थ कहते हैं भाष्यकार प्रार्थित द्वितीयन वरेण आपका द्वितीय वर से ये आप मांगे थे सो अग्निर्वरो दत्त, दत्त मया ओ अग्नि बर रूप से हम आपको दे दिया इति उक्त उपस द्वितीय द्वितियन वरेण जो मंत्र में कह दिया गया यम अविण था द्वितीय ये हमने आपको अग्नि अग्नि का विद्या आपको व्याख्यान कर दिया और नचिकेता का सामर्थ्य से प्रसन्न होकर के यमराज जी चतुर्थ बर देंगे कह रहे थे अभी वो बर दे रहे हैं एतम अग्नि तवेव नामना प्रवक्ष्य जनासो जना इति एक तर मैया चतुर्थसुष्टेन किंच और भी एक जो अग्नि विद्या हमने आपको व्याख्यान कर दिया यह अग्नि विद्या अग्निविद्या नामना तुम्हारे नाम से प्रवक्ष्य जनास मनुष्यलो कहेंगे जनास जनासापद हैं इसका जो प्रथमा बहुवचन होता है जन के आगे जस होता है तो जस होने के बाद आज जसे रसुक तो जसंत से फिर अशुक प्रत्यय हो जाएगा तो जसंत होने से हो जाएगा जनास जन आगे अश हो जाएगा जनास जनास के आगे फिर और अशुक अशुक का बचेगा अश तो हो जाएगा जनासस जनासस का रूप बन गया जनासह जनासो जना इति वरो दत्तो जनासु ये मैयार मेरे द्वारा दिया गया इति है वरो, वरो यथा दत्तं, इस प्रकार की हो जाएगी एक सै तथा वरो क्रिया विशेषण एक क्रिया है दत्त अर्थात एतद यथाश्या तथा दत्त ये वर जैसा होगा ऐसे ही हमने दे दिया दतो मया मेरे द्वारा चतुर्थ ये चतुर्थ वर है तुष्टे न आपके ऊपर संतुष्ट होकर के हमने ये चतुर्थ वर दिया चतुर्थ अच्छा तृतीय वरम नचिकेतो तो यहां जो चतुर्थ कह दिया तो इसका अर्थ है कि पंचम बर नचिकेता ने लिया नहीं क्योंकि यमराज जी यह कह रहे थे कि ये तुम्हारा नाम ये अग्नि होगा और वो माला भी दे रहे थे किंतु तो अभी कह रहे हैं कि चतुर्थ बर ये हमने दिया इसलिए एक नंबर टिप्पणी में कहे थे कि ना अंगी नच्चिकेता नच्चिकेता। ना अंगी न अंगीकृता नचिकेत सा नचिकेता श्रृंकाम तो न अंगीकृतवान नचिकेता इति अने सूच्य अन्य नहीं तो येमराज जी को कहना चाहिए था कि एतो बरो मया दत्तो ऐसा दो बर हमने दिया ऐसा कहना चाहिए था किंतु कह दिया कि ऐसा बरो दत्तो अर्थात तो श्रृंका जो माला वो नचिकेता लिया नहीं ऐसे पता चलता है आगे भाष्य में तृतीय वरम नचिकेतो वृणीशो तृतीय वर आपने मांग लीजिए तस्मिन ही अदत्त ऋणवान अहम इति अभिप्राय वो ऋण तृतीय बर जब तक हम नहीं देगा तस्मिन ही नहीं दिया जाने पर अहम ऋणवान इति अभिप्राय मेरे को लगेगा कि मेरे ऊपर अभी आपका ऋण है तो इसलिए जितना शीघ्र आप वो बरह मांग करके हमको ऋण मुक्त कर दो किसी को कुछ देने का कहा है उसको बार बार पूछेंगे भाई आप ले लो आप ले लो क्यों एक बार उसको कहा देना है मतलब फिर ले लेने से उनका छुटकारा हो जाएगा इसी प्रकार यमराज जी कहते हैं आप हमको मुक्त कर दो ये जो हमने आपको बड़ा देगा बोल करके प्रतिज्ञा किया तो हमको आप छुटकारा कर दो चाहिए मंत्र हुआ आगे शब्दवती माला ह कल कहा था ना बच्चे लोग जैसे चप्पल पहनते हैं चलने का समय आवाज होता है इसी प्रकार की कुछ होगा उसमें क्या निर्गुण निराकार है बाकी सब। कुछ होगा माला होगा कुछ शब्दवती शब्दवती अर्थात कुछ शब्द उससे निकलता होगा कुछ जैसा कहते हैं कुछ माला होता है जिससे कुछ आलोक प्रकाश निकलता है ऐसे कुछ होगा आगे है हाँ, पिता पुत्र टीका में का में पिता पितापुत्रस्नेहादी स्वर्गलोकवसान यदरदय सूचित संसारूपम तदेव कर्मकांड प्रतिप्यम आत्मारोपत तनिवर्तक च आत्मज्ञान अध्यापवाद्रंथो संबंधम आह हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, पिता पुत्र स्नेहादि प्रथम बार में मांग लिए नचिकेता कि ये हमारा पिता जैसे संतुष्ट होंगे तो ये तीन मतलब उनको शांति से निद्रा हो और हम जाने से हमको पहचाने पहचान के ऐसे ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करे ये सब प्रथम बर में मांग लिए पिता पुत्र स्नेहा आदि और द्वितीय बर में मांग लिए स्वर्ग प्राप्ति होने के लिए साधन अग्नि स्वर्ग लोकावसान यद दो वरद्वय सूचितम ये दोनों बर में वो मांग लिए अरे दोनों बर संसार रूपम तो ये तो संसार है इसका फल संसारी ही है तदेव कर्म प्रतिपाद्यम यही संसार संसार अंतर्वर्ती फल यही कर्मकांड के द्वारा कहा जाता है अर्थात कर्म करके जो भी फल प्राप्त हो सकता है वो संसार का अंतर्वर्ती ही है ये कह दिया गया तो मुंडक उपनिषद में मंत्र है नास्त्य कृतम कृतेन न कर्मणा कृते कर्म कर्मा करके अकृत नित्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो वस्तुपलब्धय ऐसे विवेक चुड़ावणी में है वस्तु उपलब्धि तो विचार से ही होगा तो ये सब कर्म कांड कर्म करने से ये जो फल है ये सब संसार का अंतर्गत ही है जहां ये कर्म का बात आता है कर्म करने से फल संसार अंतर्गत ये सब कर्म अर्थात जो शास्त्र विहित कर्म इसमें वो निष्काम कर्म को लेकर के संशयग्रस्त नहीं हो जाना चाहिए निष्काम कर्म तो ज्ञान प्राप्ति का उपाय है कर्म कांड प्रतिपाद्यम तो ये संसार अंतर्गत है आत्मनि आरोपितम ये जो संसार रूपम ये आत्मनि आरोपितम तन तो निवर्तकम से आत्मज्ञान तक तो ये जो आत्मनि आरोपित संसार रूपम ये आत्मज्ञान से इसका निराकरण होता है निवृत्ति निब्रित, हो जाती है अध्यारोप अपवाद भावना पूर्वोत्तर ग्रंथ संबंधम् संबंधम पूर्व पूर्वग्रंथ अर्थात तो दो बार पर्यत जो हो गया संसार रूप ये तो अध्यारोप हुआ है क्यों उसका पूर्व में कह दिया गया आत्मनि अध्यारोपितम तो संसार संसार आत्मा में तो अध्यारोपित है आरोपित तो है आरोपित तो तो अर्थात तो जो जहां नहीं है वो वहां भान होना उसको कहा जाता है आरोप किया जाता है और अभी जो आरोपित तो होकर के हमको दिखता है उसका निराकरण किया जाएगा इसको कहा जाता है अपवाद अध्यारोपो अपवाद ये उपाय से शिष्य को ज्ञान करवाया जाता है ये अध्यारोप क्यों करवाया जाता है अध्यारोप शब्द का अर्थ हो गया जो जहाँ नहीं है वो वहाँ दिखना अथवा दिखाना इसको कहा जाएगा अध्यारोपण तो इसको क्यों किया जा रहा है अध्यारोपण तो हमको जो दिखता है उसका उत्तर हमको अगर नहीं मिलेगा और कहने वाला और कुछ कह देगा जो हमको दिखता नहीं हमको उसका बात में विश्वास नहीं होगा हमको सर्प दिख रहा है और वो रज्जु का बारे में खूब व्याख्यान करेगा हम उसका बात को इतना ग्रहण इतना अर्थात तो ग्रहण अंदर से नहीं करेंगे क्योंकि हमको जो दिख रहा है उसका हमको पहले समाधान चाहिए ये सर्प दिख रहा है हमको बताना पड़ेगा पहले कि यह सर्प क्यों दिख रहा है कहां से आया आप कह देंगे ये सर्प आरोपित है वास्तविकता तो तो रज्जू ही है रज्जू का ऐसे ऐसे स्वभाव है वो सुनेगा नहीं कोई इसलिए पहले कहना पड़ता है कि ये जो पदार्थ आज दिख रहा है ये कहां से आया कैसे आया इसको अध्यारोप कहते हैं जो तैतरिया का ब्रह्मबलि का प्रथम मंत्र में कहते हैं तस्माद् तस्माद, तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत आकाशाद वायुः वायु अग्नि इस प्रकार की कह करके कहते हैं कि आप आज जो ये वनस्पति ये जो पुरुष देखते हैं प्राणी देखते हैं और जो वनस्पति ये सब वृक्ष देखते हैं ये सब कहाँ से आया कहते हैं तस्माद तस्माद आत्मा न इसको कहते हैं अध्यारोप हमको जो दिखता है वो कहाँ से आया वो आत्मा से ही आया है आगे फिर कहेंगे इसका अपवाद कर देना है तो अभी हम तो पहुंच गए ये अन्नमय को समय पहुंच गए तो ये अन्यमय कोष अभी हमको दिख रहा है अनुभव हो रहा है कैसे आया कहते हैं ऐसे आया ठीक है ऐसे आ गया अभी इसको हटा करके हम आत्मा तो कैसे पहुंचेंगे तो कहा जाता है ये कोष का फिर निराकरण करना है इसको कहा जाता है अपवाद अध्यारोह को पहले बताया जाता है फिर उसका अपवाद का उपाय बताया जाता है इस प्रकार क्यों यदि अध्यारोप अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते निष्प्रपंच ब्रह्म का विस्तार किया जाता है इसके द्वारा क्यों शिष्याण बोध सिद्धि अर्थम तत्व ही तो बताने के लिए जैसे उनको ग्रहण हो जाए इसलिए कहा जाता है यहाँ भी ये बात दिखाते हैं अध्यारोप अपवाद पूर्वोत्तर ग्रंथ अभी तक जो ग्रंथ हो गया उसमें अध्यारोप हुआ न अपवाद हुआ अध्यारोप हुआ संसार का बात कहा गया आगे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा उसका अपवाद कहा जाएगा पूर्वोत्तर ग्रंथ योह ग्यारह नंबर टिप्पणी दे दिए पूर्वोत्तर ग्रंथयोरती कांडर अपनी उपलक्षण पूर्वोत्तर कांडयोह पूर्व कांड कर्म कांड उत्तर कांड ज्ञान कांड ये दोनों का संबंध अभी कहते हैं कर्म और ज्ञान कर्मकांड ज्ञानकांड के का बीच में संबंध कहते हैं भाष्य में एकतावध्यतिक्रांत विधि प्रतिषेधार्थन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंत यद वरदय सूचित वस्तु न आत्मतत्व विषय याथ्याम्य विज्ञान ऐतने पर क्या सूत्र लकर के क्या प्रत्यय हो गया उसमें किम है किम ने? यदत परिमाणे बतु यद तीन है हाँ यदे परिमाणे बतु आगे तो इदम किमो रिस्की वहां फिर किम कुत तो अलग भी है एकदि अतिक्रांत विधि प्रतिषेधा अतिक्रांत जो ग्रंथ अभी तक विचार हो गया वो विधि प्रतिषेधार्थ तो विधि प्रतिषेधो विषय अर्थ अर्थो कर्मकांड विधि प्रतिषेधार्थ अर्थात कर्मकांड विधि प्रतिषेधार्थन कर्मकांड यदतेभ्य पारणे वतु ठीक मंत्र ब्राह्मणेन न अवगंतव्यम इसमें मंत्र और ब्राह्मण दोनों अंश तदाख्य न वेदे न टिप्पणी कह मंत्र ब्राह्मण ओर वेदत्व वेद दो अंश होता है मंत्र और ब्राह्मण अंश ब्राह्मण अंश साधारणतः तो मंत्रों का व्याख्यान ऐसा कह दिया जाता है क्योंकि ब्राह्मण अंश में अधिकतर कैसे किया जाएगा उसको कहा जाता है इसलिए व्याख्यान अंश मान लेते हैं मंत्र मंत्रब्राह्मणन अवगत यदरदूचि वस्तु जो दो दर के द्वारा न चिकेता जो मंग्लिया न आत्म आत्मविषय का थात्म विज्ञान यथार्थ ज्ञान यथार्ञान ओ अभी विचार नहीं हुआ अतः विधि प्रतिषेधा विषय ये जो विधि प्रतिषेधर्थ अर्थ कर्मकांड विधि प्रतिषेधार्थ विषय बहुग्रीहतिषेधार्थ प्रतिषेधगा विधि प्रतिषेध नषेधार्थ विषय यस ये अन्य पदार्थ हो जाएगा अज्ञान विधि बहुवी आठ नंबर टिप्पणी विधि प्रतिषेध अच्छा पूर्व कांड प्रतिशत पूर्व कांड में जो प्रतिपादन किया गया त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्री गुण्य भाजुन गीता में कहा गया विधि प्रतिषेधा आत्मनि क्रिया कारक फलाध्यापण लक्षण ये भी बहुग्रीह स्वाभाविक अज्ञान से ये विशेष हो गया स्वाभाविक से अज्ञान ये जो स्वाभाविक है अज्ञान स्वाभाविक अर्थात नैसर्गिक नैसर्गिक अर्थात ये कार्य नहीं है मूल अज्ञान जिसको कहते हैं स्वाभाविक से दे दू नंबर टिप्पणी में स्वभाव अनादिर अविद्या तत्कार तो से अनादि अविद्या का जो कार्य है कार्य क्या है कहते हैं क्रिया कारक फलादि अध्यारोपणम लक्षणम यश यही अज्ञान का कार्य है क्रिया, कारक, फल ये सब का अध्यारोपण तदेव स्वरूप है वही स्वरूप है किसका कहते हैं कि स्वाभाविक अज्ञान से अज्ञान अर्थात यहाँ अज्ञान का कार्य संसार बीज से निवृत्थ अच्छा स्वभाव अनादिविद्या तत्स स्वाभाविक से संसार बीज से अर्थम ठीक है वो कह रहे हैं कि स्वाभाविक से अज्ञान है संसार बीज से और ये जो स्वाभाविक अज्ञान संसार बीज ये सब अनादि अविद्या का कार्य है ठीक है अनादि अविद्या का कार्य है अर्थात ये सब भ्रम ज्ञान है कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि संसार ये सब अविद्या का कार्य है इन तो द संसार बीज से कहा अच्छा ठीक है इसको थोड़ा और कल देख कर स्पष्ट करेंगे क्योंकि स्वाभाविक से अज्ञान संसार बीज से अगर इसको मूला ज्ञान ले, ले लेते तो ठीक हो जाता किंतु टिप्पणी कार्य उसको मूला ज्ञान नहीं दे करके उसका कार्य कहते हैं तो इसलिए संसार का बीज साधारणतः तो मूला ज्ञान कहा जाता है ज्ञान स्वाभाविक है और नैसर्गिक अर्थात तो उसकी तो उत्पत्ति नहीं होती है अनादि ऐसे होने से ठीक था किन्तु बड़े महाराज जी यहाँ स्वाभाविक से अज्ञान संसार बीज निवृत्ति अर्थम कह दिए क्रिया कारक अध्यारोपण लक्षण ये हो गया संसार संसार से वही हो गया स्वाभाविक से अज्ञान से तो अर्थात मूला ज्ञान का जो कार्य है उसी को यहाँ लिया गया संसार का बीज कहने से संसार अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब का बीज अर्थात ये द्वैत का भान होना इस प्रकार के अर्थ यहाँ लेना होगा फिर भी कुछ विशेष अर्थ आएगा तो कल स्पष्ट करेंगे संसार बीज निवृत्ति अर्थम ये संसार बीज का निवृत्ति के लिए तद विपरीत ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम तद विपरीत अर्थात ये संसार ये अध्यस्त पदार्थ इसका विपरीत हो गया ब्रह्मात्मकत्व विज्ञानम और ये ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान सं, संसार विज्ञान हो गया क्रिया कारक फल अध्यारोपण विषय और ये हो गया क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम तो ये जो ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम इसमें क्रिया कारक फल का अध्यारोपण ये है नहीं अर्थात ये जिसको विषय करेगा उसमें कोई अध्यारोपण है ही नहीं आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम आत्यंतिक निश्रेयस निश्रेयस मोक्ष ये प्रयोजन है जिसका किसका कहते आत्मिकत्व विज्ञानम यह विशेष हो गया ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम इसका विशेषण दे रहे हैं क्रिया कारक फल अध्यरोपण लक्षण शून्यम और दूसरा विशेषण दे रहे हैं आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम स बहुवृह आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम यकान वक्तव्यम ये भी ब्रह्मात्मक वक्तव्यम उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है तो अभी ये कठोपनिषद को दो भाग कर दिए अभी तक जो ग्रंथ हो गया उसमें तो क्रिया कारक अध्यारोपण लक्षण संसार जो उसे फल होगा वो भी संसार अंतर्गत तो ऐसा कह दिया गया और आगे जो कहा जाएगा ये तो ब्रह्मात्मिक तो विज्ञान कहा जाएगा जो से प्रयोजन है जिसमें क्रियाकारक फल अध्यारोपण नहीं है तो पूर्व और पर ऐसे दो भाग हो गया कठोपनिषद इसको आगे भाष्यकार कहते हैं तम एक तम अर्थम तम तम अर्थात जो हो गया कर्मकांड पर जो संसार विषय फल अध्यारोपण लक्षण है एतम एतम कह करके आगे जो कहेंगे ये दोनों को यहाँ तम एतम, एतम अर्थम कहते हैं द्वितीय बर प्राप्त अकृता तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञान आख्यायिकया प्रपंचाय हो, हो गया तो स्वर्ग प्राप्त कर ले सकता है होने पर भी तृतीय अंतरेण इति प्रपंचयति प्राप्त्या है ना न बनाने से नहीं है वो देखना है ना क्या है ऐसा तो नहीं है द्वितीय बर प्राप्त प्राप्ति होने से भी ठीक है तो आपको लियप हो जाएगा यहाँ प्राप्ति है द्वितीय बर प्राप्त होने से ठीक है थोड़ा तो आपको लियप होने से थोड़ा ठीक था <laughs> द्वितीय बर अन्वय हो जाएगा तम तो एक तम तो तो तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण द्वितीय बर प्राप्ति अकृता आख्यायिका प्राप्य, प्राप्य। मतलब प्राप्य आगे होने से प्राप्य प्राप्त हो गया ठीक है, है। पाठ थोड़ा स्पष्ट होगा तो खाली कट जाएगा त तो कार कट जाएगा तमेतम तो तृतीय वर गोचर अंतरेण द्वितीय प्राप्या प्राप्य प्राप्य अपि अकता आख्यायिक प्रपंचती इस प्रकार के अनुय होगा यह अर्थ कह तमेंथम तो तो पांच रम टिप्पणी देख लीजिए नहीं तो हाँ पांच रिप्पणी उक्ते अर्थे अविशिष्ट आख्याय अवशिष्ट आख्यायिका भाग प्रमाणम आह आख्याय का जो बाकी अंश रह गया इस अर्थ में प्रमाण है इस अर्थ में क्या है कहते हैं अब तक जो कह दिया गया संसार विषय का आगे जो कहा जाएगा वो ब्रमात्मिक विज्ञानम इसको कहते हैं तम एतम तम तम अर्थात इति आर, आदि आरभ इति इत अंत भाष्यण उत्तम देखिए ये मंत्र का भाष्य जहां आरंभ हुआ प्रथम शब्द था एतावध वहां से लेकर के ये जो तम एतम अर्थम भाष्य में है उसका पूर्व में है आरभ्यते अर्थात आदि आरभ्यते अंत भाष्येन तम शब्द का अर्थ कह दिया गया जो भाष्य में है तम एतम अर्थम तम का अर्थ हो गया आरभ्यते यहाँ <coughs> एतम एक द्वितीय इति इति आदि आदि इत्यंत भाष्येन इत्य है द्वितीय से से ले लेकर लेकर के इत्य इत्य इत्य के द्वितीय द्वितीय द्वितीय इत्य, इत्यादि इति इति इति इति अंत अंत है वह अपि अकता तृतीय वर इति ये इति पर्यांत द्वितीय से लेकर के इति तक एतम शब्द से कहा गया एक व्यनक्ति तो एक शब्द का प्राप्ति अभी अकता तृतीय बर गोचर आत्मज्ञान अंतरेणतावत्याष्य अयम संक्षेपीकरण्यम निर्वहति से लेकर के जो बात कहा गया था इसको यहाँ संक्षेप से कह दिया गया एतावत से लेकर के आरभ्य पर्यंत दो अंश कह दिया गया क्रिया क्रियाकारक फल अध्यारोपण संसार इसका जो भी फल मिलेगा वो सब संसार अंतर्गत होगा और उसका विपरीत हो गया ब्रह्मात्मिक विज्ञान जिसमें क्रिया क्रियाकारक फल अध्यारोपण नहीं है और निश्रेयस साधन है ये दोनों बात कह दिया गया आरभ्यते पूर्व में इसी को जो कहा दिया गया फिर संक्षेप से इसको द्वितीय बर प्राप्ति अकृतार्थत्व स्वर्ग प्राप्त तो होने पर भी अकृतार्थ रहेगा जब तक ये आत्मी ब्रह्मात्मी ज्ञान न हो जाएगा तम तो तो एतम अर्थम आगे द्वितीय बर प्राप्ति द्वितीय बरम प्राप्य हाँ ठीक है पाठ पर लगेगा द्वितीय बरम प्राप्ति द्वितीय बर प्राप्त करने पर भी कृतार्थ नहीं हुआ क्यों कहते हैं तृतीय बर गोचर आत्मज्ञान के बिना जब तक तो यह आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा बाकी कुछ भी प्राप्त हो जाए तो उसे कृतार्थ नहीं होगा इसको आख्यायिका का जो बाकी अंश रह गया उसके द्वारा अभी बताते हैं भीष्म मंत्र ये यम प्रेते मनुष्ये के विद्या विचिकित्साष्येअस्तीत नयमस्ती चैकेद्यामशिष्टस्तंग या यम विचिकित्सा प्रेते मनुष्ये या यम मनुष्यचि मनुष्य या यम मनुष्य प्रेते अस्ति तृतीयः अहमेत या यम वर मनुष्य जो यनुष्ये विचिकित्स विचिकित्स अर्थत ये, तो ये संशय है मनुष्य में ये संशय है संशय का विषय क्या है कहते हैं प्रेते विषय सप्तमी प्रेत अर्थात प्रकर्षण इत जो मर गया अर्थात तो मृत व्यक्ति के बारे में मनुष्य में ये संशय होता है संशय है क्या संशय है अस्तित्व एक है नायम अस्थिति से एक है मरने के बाद इसका कुछ अंश रहता है आगे के लिए चलता है अथवा कुछ लोग कहते हैं कुछ और नहीं रहता है नाश हो गया कुछ और बचा नहीं इसको लेकर के मनुष्यों में संदेह है संशय है मरने के बाद कुछ रहेगा अथवा नहीं रहेगा नचिकेता कहते हैं तोया अनुशिष्टः आपके द्वारा अनुशासित होकर के अहम मैं एतद ये तद विद्याम ये संशय का समाधान प्राप्त करना चाहता हूँ ऐसा बर वराणाम तृतीयः ये वरह हमारा तृतीय बर है नचिकेता ने ये बात मांग ली मरने के बाद और कुछ रहता है अथवा नहीं रहता है <coughs> भाष्य में में अच्छा प्रथम बलि समाप्ति, हाँ, समाप्ति पर्यता आख्यायिका या अवान्तर संबंधम आह प्रथम बलि समाप्ति पर्यंत ये जो बलि अभी चल रहा है आख्यायिका है इसमें इसका समाप्ति पर्यंत आख्यायिका का अवान्तर संबंध आगे ये जो आख्यायिका कहा जा रहा है ये क्या है इसका तात्पर्य क्या है क्यों कहा जा रहा है उसके बता दिए तो यहाँ से लेकर के आगे ये बल्ले पूरा पर्यंत ये बात कहेंगे स्वर्ग प्राप्ति होने पर भी व्यक्ति कृतार्थ नहीं होता है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता भाष्य में य पूर्वस्मा साध्य आत्मज्ञाने साध्यसाधनलक्षण इति आत्मज्ञा अ तनिंद तन प्रलोभनं क्रियते यतः क्योंकि यूकि पूर्वस्मा पूर्वस्मा जो कह दिया गया दोनों का विषय अर्थ संसार कर्म गोचरात ये कर्म का विषय कर्म का विषय अर्थात कर्म करने ही ये फल मिलेगा अथवा कर्म गोचर जिसका यहाँ तक जो विचार हो गया उसका विषय हो गया कर्मा साध्य साधना तो ये जो संसार है उसमें दो अंश है एक साध्य एक साधना साधन करने से साध्य प्राप्त होगा साध्य साधन जो अन्य होगा वो नित्य होगा अनित्य होगा अनित्य होगा इसलिए कहते हैं अनित्यात ये अन्य से जो विरक्त होगा विरक्त आत्मज्ञाने अधिकार अनित्य तो पदार्थ से विरक्त होने से ही आत्मज्ञान में अधिकार आठ नंबर टिप्पणी दे दिए विरक्त त्यागे नईके न कर्मणा न प्रजयाधन त्यागे नई के अमृतत्व आनसु में नकार की सूत्र से आएगा धातु है नोजन हो नहीं होगा तो ये अशु अस, व्याप्त धातु है अश्नुते क्या थे नश्न आनसु धातु है अस और अशु व्याप्त अशु दीर्घ उतो तो उदित है अशु व्याप्त धातु से नुट हो जाता है अश्नोतेश्च ये तस्मा नूट तो द्विहल धातु है तो उसको नुट होगा लिट में आनर्च जैसे बनता है अश्नोतेश्च ये जो अशु व्याप्त है वो द्विहल नहीं है फिर भी उसको भी नुट हो जाएगा अशु क्या ची? असु दीर्घ उदित है इसलिए ये विकल्प ईट वाला है अशु दीर्घ का इसमें जो ये दिया होगा अनुनासिक दिया होगा तो अशु अनुनासिक होगा नहीं तो ऊ का कैसे होगा अच्छा विरक्त आत्मज्ञान अधिकार त्याग नहीं के अमृतत्व मानसु हो इसलिए त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्त होता है और त्याग अंतिम में क्या त्याग करेगा कहते हैं क्या है त्यज धर्मम अधर्म च उभ सत्या त्यज उभय सत्या त्यक्त ये न त्यजती हमने ये त्याग कर दिया तो हमने ये त्याग कर दिया कौन है वो जो त्याग कर दिया ये शुद्ध चैतन्य है अथवा ये विशिष्ट चैतन्य है कहते हैं विशिष्ट है ये त्याग करने वाला कोई परिचन्न नहीं होगा तो कौन है कहते हैं अहंकार अंतिम में उस अहंकार का ही त्याग हो जाएगा तो यहाँ कहते हैं त्यागे नहीं के त्याग करते रहना है कब तक कहते हैं कि त्याग करने वाला का जब त्याग हो जाए अहंकार त्याग हो गया तो फिर वही अहम अपना परिचिन्न भाव को छोड़ करके फिर व्यापक भाव को प्राप्त कर देगा इसलिए त्याग नहीं के अमृतत्व आनसुह कहा गया विरक्त से में विरक्त आत्मज्ञान अधिकार जो साध्य साधन लक्षण से विरक्त हो जाएगा उसी को ही आत्मज्ञान में अधिकार है इसलिए वैराग्य जितना दृढ़ है ज्ञान उतना दृढ़ होगा इति तथम तार्थम अर्थात ये सब जो फल ये संसार का जितने सारे फल हो सकता है ये सब की प्राप्ति ये कोई बाधक है ये कोई मार्ग नहीं है तन तो निंदाथम अच्छा एक नंबर टिप्पणी देखिए तम प्रलोभन मुख्यन तत्र जिहासा विषयत्पादनात् तिंदा फलती इतिभा प्रलोभन यमराज्य भी नचिकेता को बहुत सारे लोभ दिखाएंगे त तो प्रलोभन मुख्यन तत्र जिहासा विषयत्दनात् प्रलोभन दिखा करके नचिकेता वो सब को ग्रहण नहीं कर रहा है जिहासा जिहासा त्यकुम इच्छा जिहासा विषयत्व अर्थात जो जो पदार्थ में प्रलोभन दिखाते हैं नचिकेता वो सबको त्याग करता है कहता नहीं चाहिए तो जिहासा विषयत्व दिखाने से उसमें निंदा निश्चय होता है अर्थात ये तो ग्रहण योग्य नहीं है ये नचिकेता आगे कहेंगे स्वभावर्त्यदंत यदंतक यद यदंतक सर्वेन्द्रियाम जरयंति तेज बहुत ज्यादा खाना पीना देखना फिरना करेंगे फिर इंद्रियाम तेज जरयंती प्रारब्ध है तो बहुत ज्यादा खाना पीना नहीं करने से भी खराब हो जाएगा और प्रारब्ध तो प्रारब्ध है तो तो भी कहेंगे बहुत ज्यादा करेंगे तो कोटा पूरा हो जाएगा निंदाथम पुत्रादि उपन्यासिन प्रलोभनम् क्रियते पुत्रादि अभी सतायुष पुत्र पौत्रीशो ये सभी हम राज्य देंगे बहुत ये सब दे करके नचिकेता को प्रलोभन करवाएंगे तो ये अभी यहाँ से कथा आरंभ हो रहा है अर्थात ज्ञान देने के ये अर्थात अधिकारी है नहीं है ये परीक्षा करना पड़ता है नहीं तो जो कोई आ गया हाँ ठीक है क्या होगा इतना अपच होगा अर्थात तो वेदांत तो को वास्तविक ग्रहण करने के लिए जो योग्यता होना चाहिए अगर नहीं होगा केवल वो जो शब्दावली ग्रहण करेगा उसको भयंकर नास्तिक बना देगा ये संसार का एक हानि होने का वो भी कारण है अयोग्य व्यक्तियों को को हाँ ठीक है आप लोग सब सुनो सब करो हम तो एकदम लेकर के है ना वेदांतों को लेकर के कर रास्ता में एकदम बांट देंगे कहेंगे और सब नास्तिक बन जाएंगे क्यों संस्कार है कि हमको आराम का मार्ग मिले अरे वेदांत तो महान आराम का मार्ग दे सकता है अगर हम उसका वास्तव उपाय को ग्रहण नहीं कर रहे हैं सब मिथ्या सब मिथ्या क्या है जो वेदांत तो विचार करने से पहले जो कर्तव्य करना चाहिए था वो तो नहीं किया और कह दिया जाएगा सब मिथ्या ये महान हानि करवा देगा लोग एकदम सब कहते ना सब थियोरिटिकल क्या कहते हैं परोक्ष ज्ञानी सब हो जाते हैं तो फिर हानि हो जाता है इससे वास्तव यह ग्रहण नहीं होता है तत्व अभी नचिकेता उवाच कह दिए तृतीयता उचिकेता के लिए तैयार हो रहे तृतीय बरम नचिकेतो वृणीशक्न नचिकेता उच जब नचिकेता को यमराज जी कहे तृतीय वरम वृणीश ऐसा कहा जाने पर उक्त सन कर्मणि निष्ठा हो गया नचिकेता बिचिकित्सा बिचिकित्सा विचिकित्सा संशय प्रेते प्रेते अर्थत मृते विषय तो मृत मनुष्य का विषय में मृते मनुष्य अस्ति इति अस्थ अस्ति अर्थात तो शरीर मनो बुद्धि देहांतर अर्थ शरीरइंद्रिय मनोबुद्धि अस्ति देहासबंधियात्मा अस्थ अस्त अर्थ तो शरीरइंद्रियनोबुद्धि से भिन्न और देहांतर में संबंध करेगा जा करके ऐसा कोई आत्मा है ठीक है भाष्यकार कहे हैं तो शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि ये सब से भिन्न अर्थात ये सब का अधिष्ठान कोई चैतन्य आत्मा है जो कि ये शरीर नाश होने के बाद भी आगे रहता है ऐसे आत्मा है कुछ लोग ऐसा मानते हैं और न एक नहीं है इस प्रकार की कुछ लोग कहते हैं क्या कहते हैं वो न अयम एवं विधो अस्थि इस प्रकार की आत्मा इस प्रकार के अर्थात शरीर इंद्रिया बुद्धि व्यतिरिक्त इस प्रकार की आत्मा है इस प्रकार के वो लोग नहीं मानते हैं न अयम एवं विधो अस्थि एवं विधो आत्मा अस्थि इति न वो मना करते हैं जैसे चार लोग ये शरीर रही ये सब ठीक है भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः इसलिए क्या करना है या वीवम सुखम जीवेत यावत जीवेत है या वीवम होना चाहिए ना याव जीवम सुखम जीवेत क्योंकि अभे भाव समास हो जाता है यावत जीवम सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतंग पीबेत कहा जाता है ये इस प्रकार की कुछ लोग मानते हैं टीका में देह व्यतिरिक्त आत्मा देहव्यतिरक्ताप्रतिपत्ते संशयचे तरी प्रत्यक्षादीना स्वयं निर्णयसंभवात्णय से निष्प्रयोजनवाच्च न तद प्रश्न कर्तव्य इति आशंक्य आह तो करने वाला कहते हैं व्यतिरिक्त आत्मा अगर है तो इसमें वादियों का विप्रतिपति, विरुद्ध प्रतिपति, प्रतिपति ज्ञानम विरुद्ध ज्ञानम विरुद्ध ज्ञान होने से उसको संशय कहा जाता है संशय का लक्षण क्या कहते हैं नया एक लोग संशय है वो संभावना है संशय का लक्षण तर्क संग्रह है ना एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म अवगाही ज्ञानम धर्मी एक है किंतु धर्म नाना हो रहे और विरुद्ध भी होना चाहिए नहीं तो सामने में एक पदार्थ है तो कह दिया कोई कि घटत्व पृथ्वीत्वान घट तो ये घट तो में घटत्व तो है पृथ्वीत्व तो है तो नाना धर्म अवगाही ज्ञान हुआ नहीं हुआ हुआ ये संशय हो जाएगा क्यों नहीं होगा विरुद्ध नहीं है तो विरुद्ध नाना धर्म अवगाही ज्ञान होना चाहिए तो यहाँ कहते हैं देह व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व में आत्मा देह से भिन्न है इस प्रकार की आत्मा का अस्तित्व में वादियों की विप्रतिपत्ति हो रही है विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति स्थानुर पुरुषो व स्थाणुर् पुरुषो कितने कोटि का संशय है चतुष्कोटि का क्योंकि स्थानुर ये, ये द्वि कोटि का अर्थात स्थानवा ये दो हो गया और पुरुषो नवा कहने से चतुष्कोटि का संशय कहते हैं यहाँ वादी विप्रतिपत्ते है संशय अच्छे संशय होता है तो शंका करने वाला कहता है तरी प्रत्यक्षादी नोष्य एवं निर्णय ज्ञान संभवत प्रत्यक्ष देख लेगा मरने के बाद ये रहता है नहीं रहता है ये सब देख लेगा हम लोग कोई चालीस साल पहले पढ़ते थे कि कोई मरता है तो तब अमेरिका बड़ा नाम सुना जाता था बाकी तो कुछ ज्यादा पता नहीं था तो मरने के बाद उसको से व्यक्ति को ग्लास में ढाक करके रखो कुछ निकलता है क्या फिर यंत्र लगा करके उसको देखो ऐसा हम लोग सुनते थे सत्यता पता नहीं तो कहते हैं प्रत्यक्ष आदि ना स्वस्या एवं निर्णय ज्ञान असंभवत प्रत्यक्ष देख लेगा मरने के बाद कुछ रहता है कुछ जाता है नहीं जाता है तो ये सब निर्णय हो जाएगा स्वच्छ एवं निर्णय ज्ञान असंभवत तेरा नंबर दिए हैं स्वस्थ एवं कहा स्वस्थ एवं अर्थात आचार्य अपेक्षा वारयती अर्थात आचार्य से श्रवण नहीं करके स्वयं ही निर्णय कर लेगा प्रत्यक्ष से संभवत इसलिए तन निर्णय से निष्प्रयोजन इसलिए कोई रहता है नहीं रहता है इस प्रकार के निर्णय करना ये निष्प्रयोजन व्यर्थ है न तदर्थ प्रश्न कर्तव्य उसके लिए प्रश्न करना नचिकेता अभी प्रश्न करते है बड़ रूप से मांग लेते हैं ये व्यर्थ है आशंक्य आह भाष्य में अतच क्योंकि ये संशय होता है अतच्च अस्माक प्रत्यक्षेण ना ना निर्णय विज्ञान ना अन न प्रत्यक्षेण ना ठीक है प्रत्यक्षेण अच्छा। प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अनुमान से भी ननुमन निर्णय इति विज्ञाधीनों पर पुषाथिद्याजानीयां अहम् अनुशिष्टो ज्ञापया नचिकता कहते हैं अतचारे द्वारा न प्रत्यक्षेण ये कुछ रहता है अथवा नहीं रहता है मनुष्य मरने के बाद ये प्रत्यक्ष से भी निश्चय नहीं हो रहा है अनुमान से भी नहीं हो रहा है अनुमान से नहीं हो रहा है क्योंकि तद तो उपयोगी कोई लिंगर नहीं है हेतु होना चाहिए निर्णय विज्ञानम न अस्माकम अच्छा अतश्च अस्माक न निर्णय विज्ञानम भवती अस्माकम का अन्वय निर्णय विज्ञानम के साथ जाएगा न ना प्रत्यक्षेण नापिवा ना अनुमान न निर्णय विज्ञानम इसलिए विज्ञान अर्थात शरीर नाश होने के बाद कुछ रहता है नहीं रहता है देहादि व्यतिरिक्त आत्मत तो है नहीं है ये विज्ञान अधीन परह पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ मोक्ष यह ज्ञान होने से ही मोक्ष होता है इसलिए अतः एक विद्या बीजानीयाम विद्या बीजानीयाम विदलिंग का रूप है अनुशिष्टो अनुशिष्टो अर्थात ज्ञापित आप हमको ये बात बताएंगे तब शरीर मनोबुद्धि से भिन्न आत्मा कोई कुछ है अथवा नहीं है यह ज्ञान ज्ञान होने से परम पुरुषार्थ टीका में प्रत्यक्षेण स्थान निर्णित पुरुषो न वेति संदेह अदर्शनाथ प्रत्यक्ष से अगर स्थानु को देख लिया तो फिर पुरुष नवा इस प्रकार के संदेह नहीं होता है संदेह अदर्शनात् व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व संदेह दर्शनात् प्रत्यक्ष से जब निर्णित तो हो जाता है आगे संशय नहीं होता है किंतु यहाँ मनुष्य मरने के बाद कुछ रहता है अथवा नहीं रहता है इस विषय का संशय होता है प्रत्यक्ष हो जाता है तो संशय नहीं होता है यहाँ किंतु संशय होता है इसका अर्थ प्रत्यक्ष नहीं होता है व्यतिरिक्त तो आत्मा अस्तित्व च संदेह दर्शनात् न प्रत्यक्षेण निर्णयः इसलिए प्रत्यक्ष निर्णय नहीं होगा पूर्व पक्ष कहा था कि प्रत्यक्ष निर्णय कर लेंगे क्यों ये विचार करना है और अनुमान से भी नहीं होता है परलोक संबंधी आत्मना च कस्यचि लिंग से अविनाभाव अदर्शना अनुमानापि निर्णय इत्यर्थ परलोक संबंधी आत्मा के साथ कोई लिंग का अविनाभाव नहीं है साध्य करेंगे परलोक संबंधी आत्मा कोई हेतु होना चाहिए लिंग होना चाहिए और हेतु साध्य के बीच में अविनाभाव रहना चाहिए अविनाभाव शब्द का अर्थ व्याप्ति तो व्याप्ति होना चाहिए किंतु कोई लिंग का अविनाभाव अर्थात व्याप्ति अदर्शनात् न अनुमान ना भी इसलिए अनुमान से भी परलोक संबंधी आत्मा का निर्णय नहीं होगा क्योंकि अनुमान करने के लिए व्याप्ति ज्ञान चाहिए व्याप्ति ज्ञान होने के लिए साध्य और हेतु में दोनों का बीच में व्याप्ति होना चाहिए ऐसा कोई अभी अभिलिंग नहीं है जिसका परलोक संबंधी आत्मा के साथ अभिनाभाव व्याप्ति रहेगा तो इसलिए अनुमान से भी निर्णय नहीं होगा नचिकेता कहते हैं वराणा भाष्य में वराणा में सरस तृतीय अवशिष्ट तीन वर देंगे आपने कहा था तृतीय वर अवशिष्ट है यही हमारा तृतीय वर है अर्थात ये मनुष्य मरने के बाद कुछ और रहता है अथवा नहीं रहता है रहता है अर्थात तो शरीर मनोबुद्धि व्यतिरिक्त तो कुछ रहता है नहीं रहता है नहीं तो शरीर मर गया मनोबुद्धि सूक्ष्म शरीर चला जाएगा आगे शरीर के लिए उस विषय को प्रश्न नहीं है तो उस विषय का तो ज्ञान है नहीं तो फिर मीमांस लोग ये कर्मकांड में प्रभुत्व क्यों होंगे अगर शरीर मर जाने से सब कुछ नहीं रहेगा तो फिर स्वर्ग कौन प्राप्त करेगा उसके लिए प्रभुत्व क्यों होंगे तो प्रश्न यहाँ है कि अर्थात तो शरीर बुद्धि से भी भिन्न कोई आत्म तत्व तो है अथवा तो नहीं है आज यहाँ पर्यत ओ सनो मित्र सरुण सन्नो, सन्नो भगवर्यम मैं ट्राई करूंगा